तर्पण की महिमा और क्षत्रज्ञ दत्त कृतम अपविद्यये पुत्र भाग के योग्य हुआ करते हैं कानीन कन्या से उत्पन्न सहोड कृत धन देकर खरीदा हुआ कौन भव स्वयं दत्त और दास्य छह पुत्र पांचुल होते हैं पूर्व पूर्वों के अभाव में दूसरों का अभिषेक करें जो पौनरभव स्वयं दत्त और दास हो उसका कभी भी राज्य में योजन नहीं करें दत्तक आदि पुत्र भी जो निज गोत्र के द्वारा संस्कार किए गए हों वे अन्य के वीर से समुत्पन्न पुत्रता को प्राप्त हुआ करते हैं पिता के गोत्र से राजा का जो पुत्र है वह संस्कार किया हुआ है वह चूड़ा कर्म संस्कार निज गोत्र से संस्थित होमे वे दत्तक आदि पुत्र होते हैं अन्यथा दास कहा जाया करता है हे नरप पांचवें वर्ष से ऊपर दत तक आदि पुत्रों को ग्रहण करके प्रथम पांच वर्षीय पुत्रष्टि का समाचरण करना चाहिए पौनर्वभौ पुत्र को जैसे ही उत्पन्न हो उसे सम्मानित करें मनुष्य को चाहिए कि जात कर्म आदि समस्त संस्कारों को करें पौनर्वभौ अष्टोतम के करनी पर पौनर्वभौ कहा गया है पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए जो मूल्य के द्वारा वनिता खरीदी गई है वह वनिता दासी कही जाती है उसमें जो भी पुत्र उत्पन्न होता है वह पुत्र दास कहा गया है वह राजा के राज्य का भागीदारी हुआ करता है किंतु विप्रों के श्राद्ध करने वाला नहीं होता राजा उसका नियोजन करके उसे तामिस्र नामक नरक में जाया करता है राजा को चाहिए कि वह कन्यार्द्य अर्थात विशेष अंग वाला अथवा अंगहीन पुत्र रहित अनिज्ञ अचेन्द्रिय बहुत छोटे कद वाला रोगी को कभी भी अपना पुरोहित न बनावे राजा को चाहिए कि वह कभी कृपण के धन को ग्रहण न करे दजों को बहुत अधिक धन ही न दे राजा कवि कामुक और उन्मत हाथी का आरोहण न करे उस कामुक पर समारोमण करके शलोक और परलोक में विषाद को प्राप्त किया करता है संपूर्ण धन के द्वारा राजा को अपनी आयु की वृद्धि के लिए यत्न करना चाहिए किसी भी क्रूर वार के दिन अष्टमी और षष्ठी तिथि में उत्तम नृप को अंजन अभ्यन्यन और तांबूल का भी भोजन नहीं करना चाहिए चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण अति सूक्ष्म होवे या पूर्ण हो तो राजा को रक्त सूर्य का स्वयं अवलोकन नहीं करना चाहिए जो उत्पात उत्पन्न होता है चाहे वह दिव्य हो भूमिगत हो या आकाशगत हो यत्न पूर्वक उसे राजा नहीं देखना चाहिए यदि देख भी ले तो 3 दिन भोजन नहीं करे राजा सर्वदा मंगल रत्न को धारण करे और दुर्वांग के सहित पहने राजा कभी भी वस्त्र न धके हुए शरीर पर विप्रों के लिए न दिखावे पानी में अपने मुख को न देखे पर्वों में मांस न खावे खर उष्ट बासी गोरवड़ी आरोहण न करे इस प्रकार से नए शास्त्र से संयुक्त राजा चतरंग को वरदित करता हुआ अपने आप ही निरंतर रक्षा करके सदा वीर का वर्धन करे जो वक्ष बीज के क्षय करने वाला होवे उसकी भोज्योपानक क्षार साग आदि बहुत खट्टे आदि चरपरा का विसर्जन कर देना चाहिए कांसे के पात्र में और चांदी के पात्र में स्थित तथा नदी का जल मूत्र की वृद्धि करने वाला है तथा वीर के क्षय करने वाला है इसको वर्जित करदे में ताम्र लोहा सुवर्ण शीशा के पात्र में स्थित फल और चरम में स्थित जलवीद की वृद्धि करने वाला होता है ऐसे ही जลกायतन पूर्वक सेवन करना चाहिए संपूर्ण मूल कर्तव्यों में और सदाचारों में स्थित रहने वाला इस लोक में अनेक भागों का उपभोग करके परम इंद्र के स्थान को प्राप्त किया करता है मार्कंडेय महर्षि ने कहा मुनियों में परम श्रेष्ठ और उन्होंने इस रीति के राजा सगर को शासित किया था और उन्होंने सब शास्त्रों को गोहियों को और सदाचारों को बहुत बार महात्मा सगर राजा को कह सुनाया था राजनीति सतपुरुषों की नीति और जो भी कुछ शास्त्रों में संभव है संगीताओं में पुराणों में और जो आगमों के समुदाय में है राजा सगर ने सभी कुछ धीमान औरव के मुख से श्रवण किया था हे दुज श्रेष्ठ उनका कुछ उद्धृत करके कहा है राजनीति सदाचार वेदों और वेदों के अंग शास्त्रों से संगत विष्णु का रहस्य है अथवा संशय के सहित काहे दुजो उनमें आप लोगों के लिए संपूर्ण संशयों का छेदन करने वाला काल का पुराण है जो व्यक्ति इसका निरंतर अभ्यास किया करता है वह वेदों का पठन का फल प्राप्त करता है ऋषियों ने कहा संक्षेप से सदाचार और राजनीतियों में विशेष जो औरव ने राजा से जिस तरह से कहा था वह आपके वचन से श्रवण करता हूं फिर सबसे बहुल्य और विष्णु धर्मोत्तर मत तंत्र में सदाचार देखना चाहिए वह आपके प्रसाद से देखने के योग्य है फिर जो हमको संशय है जो पहले आपके ही द्वारा नहीं कहा गया है हे विप्रेंद्र उस छेदन कीजिए हम आपसे पूछते हमारे हृदय में बहुत ही अधिक कौतूहल है वेदों और लोक में यह सुना जाता है कि जो पुत्र रहित है उसकी गति नहीं होती प्राचीन समय में बेताल और भैरव तब के लिए पर्वत पर गए थे पूर्व में वे दोनों ही दारों के ग्रहण करने वाले थे उन दोनों के पुत्र नहीं सुने गए हे दुजोतम वे ही उत्पन्न नहीं हुए थे अथवा अनेक उत्पन्न हुए थे उनका उत्तम स्थान में भली भांति से श्रवण करने की इच्छा करता हूं मार्कंडेय महर्षि ने कहा हे दुष्यतम बिना पुत्र वाले की गति नहीं होती यह निश्चित ही है अपने पुत्रों के द्वारा अथवा भाई के पुत्रों द्वारा पुत्रों वाले स्वर्ग में गए हैं हे विप्रों द्वारा अथवा भाई के पुत्रों द्वारा पुत्रों वाले स्वर्ग में गए विप्रों के वे दोनों उत्पन्न संतानें वे धीर वेताल भैरव थे अब मैं उन दोनों के वंशों को बताऊंगा हे महर्षि गणो आप श्रवण कीजिए जिस समय में बेताल और भैरव दोनों भली भांति सिद्धि प्राप्त करके कैलाश के प्रति हर्षित होते हुए बोध करने वाला यतत्यवचन कहा था नंदी ने कहा आप दोनों पुत्र सहित भगवान शंकर के आत्मा हैं पुत्र के जन्म लेने में यत्न कीजिए उत्पन्न पुत्र वाले की सर्व पुत्र सुलभ गति हुआ करती है जो पुत्र से हीन पुरुष होता है वह पुन्नाम वाले नरक को देखा करता है उसका मोचन करने के लिए तपों द्वारा तथा धर्म के द्वारा भी समर्थ नहीं हुआ करता केवल पुत्र के जन्म होने से ही उस नरक के छुटकारा होता है उस कारण से आप दोनों ही देवी योनियों से पुत्र का उत्पादन करिए आप दोनों की अमरत है इस कारण से जैसे-तैसे सूर्य योगियों में पुत्रों का उत्पादन करके आप दोनों को ही सेवा और सेवा के प्रिय होंगे और अवलंब ही उनके भवन को प्राप्त होंगे मार्कंडेय महर्षि ने कहा नंदी के वचन का श्रवण करके वे दोनों ही प्रसन्न मन वाले हो गए थे इसके अनंतर निरंतर अपने हृदय में नंदी के वचन को स्थिर करके वे दोनों ही इधर-उधर गमन करते हुए अपने पुत्रों के उत्पन्न के लिए चेष्टा करने लगे एक समय में इस भैरव ने हिमवान पर्वत के पृष्ठ में परम सुंदरी और श्रेष्ठ उर्वशी अप्सरा को देखा था इसके उपरांत परम कामुक होकर उसने उर्वशी से सुरोत्सव की याचना की वैशाख के भावे से परम प्रसन्न होते हुए उसने अपेक्षा कहा था इसके अनंतर भैरव ने उसके साथ सुरोत्सव की क्रीड़ा की थी और वह प्रसन्न हुई उर्वशी में भैरव के तेज से सूर्य वाला सूर्य के समान प्रभा वाले सद्योजात पुत्र ने जन्म ग्रहण किया उस पुत्र का परित्याग करके उर्वशी अपने स्थान को चली गई भैरव ने बहुत ही आनंद से युक्त हो उस पुत्र का संस्कार गणपतियों सहित करके उसका नाम उसे सुवेष रखा था इसके अनंतर उचित अवस्था के प्राप्त करने वाले तथा इंद्र और सूर्य के तुल्य कांति से संयुक्त सुवेष का विद्याधरों के अधिपत्य में अभिषेक कर दिया था उसने विद्याधरों के अध्यक्ष की अत्यंत सुंदर पुत्री के साथ विवाह कर लिया था जो कि गंधर्वों का राजा वर्धत्राष्ट नाम वाला था उसमें परम सुंदर रुरु नाम वाले पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था रुरु के पुत्र बाहु ने मैनाकी में जन्म लिया था बाहु के चारो पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनके नाम तपन अंगद ईश्वर कुमुद थे कुमुद सबसे छोटा था कुमुद का पुत्र परम सुंदर पार्वती में उत्पन्न हुआ था जो महान बलवान देवसेन नाम वाला था वह परम मनोहर देवसेन प्रतिभा अवतीर्ण हुआ था कोमल अंगों वाली अप्सरा यौवनाश्रम कोशनी के नाम पुत्री वाली जो बहुत ही कोमल अंगों वाली अप्सरा के समान थी अपनी भार्या बनाने के लिए वरन किया था यौवनाद श्रीमान दाता ने भी इंद्र के वचन से अपनी पुत्री केसनी की इच्छा से ही देवसेन के लिए प्रदान कर दिया था देवसेन ने केसनी के साथ विवाह करके उसी को साथ में लेकर उसने शंभू की पुरी वाराणसी भगवान शिव की आराधना की भगवान से परम प्रसन्न हो गए थे और अविष्ट वरदान उसे दे दिया था उसने भी भगवान भास्कर तभी तक मेरी संतति रहेगी इसी नगरी में मेरे ही वंश की राजता रहे मेरे वंश पर आप नित्य ही परम प्रसन्न रहेंगे इन वरों को प्राप्त करके महान देवसेन ने भगवान शंकर की प्रसन्नता से उस पुरी का चिरकाल तक उपभोग किया देवसेन ने केसनी के उधर से पुत्रों को जन्म ग्रहण करवाया अब आप लोग उन सातों के नाम का सरवन कीजिए जो की कीर्थित किये की जा रहे हैं। सुमना वसुदान रित धर्क यवन करती नील विवे के साथ पुत्र थे जो समस्त सास्त्रों के विसारत थे।